पत्रावली 266 सौ डॉक्टर नजुंदा राव को लिखित न्यूयॉर्क 14 अप्रैल अठारह प्रिय डॉक्टर मुझे तुम्हारा पत्र आज सुबह मिला मैं कल इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहा हूँ इसलिए मैं कुछ थोड़ी सी हार्दिक पंक्तियाँ ही लिख सक सकूँगा लड़कों के लिए पत्रिका प्रकाशित करने का जो तुम विचार कर रहे हो उससे मुझे पूर्ण उत्साहानुभूति है और मैं उसकी सहायता करने का पूरा पूरा यत्न करूंगा। उसे स्वाधीनता होनी चाहिए ब्रह्मवादिन पत्रिका की भी पद्धति का अनुसरण करो केवल तुम्हारी पत्रिका की लेखन शैली और विषय उससे अधिक लोकप्रिय होने चाहिए उदाहरणार्थ संस्कृत साहित्य की बिखरी हुई अद्भुत कहानियों को तो ले लो उन्हें फिर से लोकप्रिय ढंग से लिखने का यह इतना बड़ा सुअवसर है कि जिससे महत्व को जिसके महत्व को तुम स्वप्न में भी नहीं समझ सकोगे यह तुम्हारी पत्रिका का मुख्य विषय होना चाहिए जब मुझे समय मिलेगा तब जितनी कहानियां मैं लिख सकता हूं लिखूंगा पत्रिका को विद्वत्ता पूर्ण करने का प्रयत्न न करना ब्रह्मवादिन उसके लिए है मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस तरह से तुम्हारी पत्रिका सारे संसार में पहुंच जाएगी जहां तक हो सके सरल भाषा का उपयोग करना और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी कहानियों द्वारा नीति तत्व सिखाना पत्रिका का प्रधान विषय होना चाहिए उसमें आध्यात्म विद्या बिल्कुल न आने देना भारत में जिस एक चीज का हम में अभाव है वह है मेल तथा संगठन शक्ति और उसे प्राप्त करने का प्रधान उपाय है आज्ञा पालन वीरता से आगे बढ़ो एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा न रखो उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो स्थिर रहो स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो आज्ञा पालन करो सत्य मनुष्य जाति और अपने देश के पक्ष पर सदा के लिए अटल रहो और तुम संसार को हिला दोगे याद रखो व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है इसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं इस पत्र को रखे रहना और जब कभी तुम्हारे मन में चिंता या ईर्ष्या का उदय हो तब इसकी अंतिम पंक्तियां पढ़ लिया करना ईर्ष्या को रोग से दास लोग सदा ग्रसित रहते हैं हमारे देश का भी यही रोग है इससे हमेशा बचो सब आशीर्वाद और सर्वसिद्धि तुम्हारी हो प्रेम पूर्वक तुम्हारा विवेकानंद दो हेल बहनों को लिखित छः पश्चिम तिरालिसवा रास्ता न्यूयॉर्क 14 अप्रैल अठारह प्रिय बहनों मैं रविवार को यहां सकुशल पहुंच गया अस्वस्थता के कारण और पहले पत्र नहीं लिख सका वाइट स्टार लाइन जर्मनिक जहाज से मैं कल मध्यान्ह बारह बजे यात्रा करूंगा शाश्वत स्नेह कृतज्ञता एवं शुभ शुभ कामनाओं के साथ तुम्हारा तथा स्नेही भाई भी एक आनंद स्टडी को लिखित बृहस्पति बार अपराह वेफने मैन संस फेयर हैजेल गार्डेंस एंड डब्ल प्रिय स्टडी प्रातः काल में तुम्हें यह बताना भूल गया कि प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपने पत्र में मुझसे यह भी कहा है कि यदि मैं ऑक्सफोर्ड में भाषण करने जाऊं तो वह अपनी शक्ति भर सारा प्रबंध करेंगे सस्नेह तुम्हारा विवेकानंद पुनः क्या तुमने शंकर पांडुरंग द्वारा संपादित अथर्वे संहिता के लिए लिख दिया है दो हेल बहनों को लिखित हाई व्यू रीडिंग 20 अप्रैल अठारह सौ प्रिय बहनों समुद्र के स्तट से तुम्हें अभिवादन यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई इससे बचने के लिए मैंने अपना उपचार किया मैंने आयरलैंड तथा इंग्लैंड के कुछ पुराने नगरों की थोड़ी यात्रा की और अब पुनः रीडिंग में ब्रह्म एवं माया तथा जीव व्यक्ति और सार्वभौम आत्मा इत्यादि के बीच है दूसरा सन्यासी यहाँ है मैं समझता हूँ कि वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति है और अच्छा विद्वान सन्यासी भी है अब हम पुस्तकों के संपादन में संलग्न हैं मार्ग में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई मेरे जीवन की भांति ही यात्रा कुंठित निरस और शुष्क रही जब मैं अमेरिका से बाहर होता हूँ तो मुझे उससे अधिक स्नेह होता है क्यों न हो जो समय हमने वहाँ व्यतीत किया है वह मेरे अब तक के जीवन के उत्तम समयों में रहा क्या तुम लोग ब्रह्मवादिन के लिए कुछ ग्राहक बनाने का प्रयत्न कर रही हो श्रीमती एडम्स तथा श्रीमती कंगर को मेरा उत्कृष्ट स्नेह और सहृदय स्मरण करना मुझे सुविधानुसार शीघ्र ही अपने लोगों के विषय में सारी बातें लिखना तुम लोग क्या कर रही हो भोजन पानी और साइकिल चलाने की एक रास्ता कैसे भंग होती है संप्रति मुझे जल्दी है बाद में एक बड़ा पत्र लिखूँगा अतः विदा तुम लोग सदैव प्रसन्न रहो तुम लोगों का सदा स्नेही भाई विवेकानंद पुनः जैसा कि समय मिलेगा मैं मदर चर्च को पत्र लिखूँगा सैम तथा बहन लाख को मेरा प्यार कहना